राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद ब्यासी पंद्रह जून अठारह सौ चौरासी जीवन का उद्देश्य कर्म अथवा ईश्वर लाभ श्री रामकृष्ण प्रताप से तुम विलायत गए थे वहां क्या क्या देखा प्रताप आप जिसे कांचन कहते हैं विलायत के आदमी उसी की पूजा करते हैं परंतु कोई कोई अच्छे अनासक्त मनुष्य भी हैं यो तो आदि से अंत तक सब रजोगुण की ही महिमा है अमेरिका में भी मैंने यही देखा श्री रामकृष्ण प्रताप से विषय कार्यों में केवल विलायत वालों को ही आसक्ति नहीं है सभी जगह यही हाल है परंतु बात यह है कि कर्म कांड को आदि कांड कहा है सतोगुण भक्ति विवेक वैराग्य दया आदि सबके बिना ईश्वर नहीं मिल सकते रजोगुण में कर्म का आडम्बर होता है इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है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 जिसकाम कर्म एक उपाय हो सकता है परंतु वह भी उद्देश्य नहीं है शंभु कहता था अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपये हैं उनका सद कर सकूँ अस्पताल दवा खाना, रास्ता घाट कुआं इनके तैयार करने में लग जाए मैंने कहा यह सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है परंतु है यह बड़ा कठिन और चाहे जो हो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 भक्तों को देखो प्रताप और अमृत ये सब शंख की तरह बजते हैं और दूसरे आदमियों को देखो उनसे कोई आवाज़ ही नहीं है सब हंसते हैं प्रताप महाराज बजने के बाद अगर आपने चलाई तो आम की गुठलियाँ भी तो बजती हैं